संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व ब्रह्मा जी के नीति शास्त्र तथा राजा प्रथु के प्रसंग का वर्णन जी कहते हैं दूसरे दिन प्रातः काल ही पांडव और यादव लोग नित्य कर्म से निवृत्त हुए और फिर रथों पर चढ़कर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए वहास पहुंचकर उन्होंने व्यासादी महर्षियों को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पा वे भीष्म जी के चारों ओर बैठ गए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 एक दूसरे की रक्षा करती थी पीछे सब लोग मोह में पड़ गए इससे उनका विवेक नष्ट हो गया और विवेक का नाश होने से धर्म भी जाती रही। सब लोभ में फंस गए और जो वस्तुएं जिनके पास नहीं थी उन्हें पाने के लिए लालायित रहने लगे इतने ही में काम नामक एक दूसरे दोष ने उन्हें धर दबाया फिर काम के अधीन देख उन पर राग ने भी अपना आधिपत्य जमा लिया इस प्रकार राग के अधीन होकर वे कर्तव्य करतब्य कर्तव्य को भूल गए इसलिए गम में अगम में वाच्य अवाच्य भक्ष अभक्ष और दोष अदोष कोई भी बात उनकी दृष्टि में त्याज्य न रही इस प्रकार मानव समाज में धर्म विप्ल हो जाने से वेद भी लुप्त होने लगा और वेद का लोप होने से धर्म मर्यादा ही नष्ट हो गई इससे देवताओं को बड़ा त्रास हुआ और वे ब्रह्मा जी के शरण में गए ब्रह्मा जी से उन्होंने हाथ जोड़कर कहा भगवान मनुष्य लोक में जो सनातन वेद था उनको लोभ मोह आदि दूषित भावों ने नष्ट कर डाला है इससे हमें बड़ा भय हो रहा है। भगवान वेद का नाश होने से धर्म भी नष्ट हो गया है मनुष्यों ने यज्ञ यागा सभी शुभकर्म छोड़ दिए हैं इसलिए हम बड़े संशय में पड़ गए हैं आप हमारे लिए जो हित कर हो, ऐसा कोई उपाय सोचिए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 और गुप्त के अनेकों भेद हैं रथ हाथी घोड़े पैदल बेगार में पकड़े हुए लोग, दूध और युद्ध संबंधी आवश्यक बातों का उपदेश करने वाले ये प्रगट सेना के आठ अंग हैं यही नहीं इसमें मार्ग के गुण भूमि के गुण रथ हाथी घुड़सवार और पैदल सेनाओं को पुष्ट करने के अनेकों उपाय तरह तरह की व्यूह रचना अनेकों प्रकार के युद्ध कौशल युद्ध करने की और उससे निकल भागने की रीतियां तथा की रक्षा के उपाय भी बताए गए हैं दूध की शक्ति और अवरोध शासन संबंधी अनेकों सूक्ष्म कार्य मल्यक्रीड़ा और शस्त्र संचालन की विधियां जिनके भरण पोषण का कोई प्रबंध न हो उनका पालन और उनकी देखरेख सुपात्र को दान देना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 इन सब बातों का इस शास्त्र में वर्णन हुआ है काम और से होने वाले उग्र का भी इसमें उल्लेख है। शास्त्र के आचार्यों ने मृगिया द्युत, मध्यपान और स्त्री प्रसंग ये चार काम जनित तथा वाणी की कटुता उग्रता मारपीट शरीर को कैद कर लेना त्याग देना और आर्थिक हानि पहुंचाना ये छह क्रोध से होने वाले व्यसन बताए हैं तरह तरह के यंत्र और उनकी क्रियाओं का शत्रु के राष्ट्र को पीड़ित करने का तथा उनकी सेना पर चोट करने और उनके निवास स्थानों को नष्ट करने का भी इस ग्रंथ में उल्लेख है पुरानी इमारतों और वृक्षों को ध्वंस करना खेतीबारी की विधि सेना की सामग्री कवच धारण और कौचादि बनाने की विधि ये सब बातें इस शास्त्र में बताई गई है ढोल नगाड़े शंख और धुन्दुफी आदि ऋणवाद्यों को बजाना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 ब्रह्मा जी बोले यह दंडनीति नाम से विख्यात विद्या तीनों लोकों में विद्यमान है वास्तव में दंड से ही राज्य व्यवस्था चलती है यह दंडनी छह गुणों से युक्त है धर्मात्माओं में इसका अग्रस्थान होगा इस शास्त्र में धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी का विचार है तब सबसे पहले भगवान शंकर ने उस नीति शास्त्र को ग्रहण किया उन्होंने जीवों की आयु घटती देख उस तो शास्त्र को संक्षिप्त किया यह ग्रंथ वैशालाक्ष कहलाया इसे इंद्र ने ग्रहण किया इसमें कुल अध्याय कहलाया। इसके बाद बृहस्पति जी ने इसे तीन सहस्त्र अध्याय में संकुचित कर दिया यह ग्रंथ बारहस्पत्य नाम से प्रसिद्ध हुआ फिर योगाचार्य शुक्र जी ने इसे संक्षिप्त करके एक हजार अध्यायों में रचा इस प्रकार महर्षियों ने मनुष्यों की आयु का लोकहित सुनीता से राजा अंग के द्वारा वेण का जन्म हुआ वह राग द्वेश के अधीन होकर प्रजा में अधर्म का प्रचार करने लगा यह देखकर वेदवादी मनिजनों ने उसे अभिमंत्रित कुाओ से मार डाला फिर देश में अराजकता फैली देखकर उन्होंने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया उससे एक इंद्र के समान रूपवान पुरुष प्रकट हुआ उसके शरीर पर कवच सुशोभित था कमर में तलवार लटक रही थी तथा कंधे पर धनुष बाढ़ थे वह वेद वेदांगों का ज्ञाता और धनुर्विद्या में पारंगत था उस वेन पुत्र ने हाथ जोड़कर ऋषियों से कहा मुनिगण मुझे धर्म और अर्थ का निर्णय करने वाली सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त है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 वेन पुत्र ने कहा महानुभाव ब्राह्मण तो मेरे लिए सर्वदा वंदनीय है उन्हें मैं दंड न दे सकूंगा मुनियों ने कहा ठीक है अवेद विधि अवेद निधि भगवान शुक्राचार्य उनके पुरोहित बने और बाल खुल्यों ने मंत्री का कार्य संभाला यह वेन पुत्र पृथु विष्णु भगवान से आठवीं पीढ़ी पर था सुनते हैं पृथ्वी के समय पृथ्वी बहुत ऊँची नीची थी उन्होंने ही पत्थर ढलवा इसे समतल किया है कहते हैं भगवान विष्णु इंद्र देवगण प्रजापति ऋषि और ब्राह्मण इन सब ने मिलकर पृथ्वी का अभिषेक किया स्वयं पृथ्वी देवी भी रत्नों की भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुई थी समुद्र महालय और इंद्र ने उन्हें अक्षय धन दिया था तथा यक्ष और राक्षसों के स्वामी भगवान कुबेर ने भी बहुत धनराशि भेंट की थी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 मेरा श्रेष्ठ इस प्रकार राजाओं का जो कुछ महत्व है वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया अब बताओ और क्या कहूँ